o oh. मानुभाव आपके प्रश्नों को सीधे प्रारंभ करता हूं प्रश्न है ईश्वर सृष्टि की रचना बार बार क्यों करते हैं सृष्टि की रचना का प्रयोजन भोग और अपवर्ग की प्राप्ति कर्म के फल देना और मुक्ति की प्राप्ति क्योंकि ये कभी भी पूरा नहीं होता एक सृष्टि में ये सब जीवात्माओं की मुक्ति नहीं होती सब जीवात्माओं के कर्मों का फल पूरा नहीं होता इसलिए परमात्मा फिर फिर सृष्टि बनाता है अब ये कभी भी पूरा नहीं होगा ये चलता रहेगा इसलिए सृष्टि भी वो बनाते रहेंगे जो आत्माएं मुक्ति में चली गई हैं, एक समय के बाद में मुक्ति से फिर लौट करके आएंगी उनके लिए सृष्टि चिर बनेगी पिछले भी आत्माएं बद्ध आत्माएं रहेंगी तो ये क्रम तो लगातार चलता रहेगा जिसलिए इस बार सृष्टि बनाई है उसी लिए आगे भी बनाता रहेगा अगला माता पिता आदि कर्मों की छूट ना दें परम पिता यदि कर्मों की छूट ना दें तो वैसे ही कर्म होंगे जैसे वे चाहेंगे ठीक है इनका भी अभिप्राय है कि परमात्मा हमें कर्म की स्वतंत्रता न दे तो कैसे कर्म करेंगे हम वही करेंगे जो परमात्मा चाहता है सब जने वैसे ही कर्म करेंगे तो यहाँ तक ठीक है लेकिन यदि ऐसा हो तो फिर तो सब आत्माएं एक जैसी होंगी एक जैसे कर्म होंगे कुछ गलत नहीं होगा सब ठीक ही होगा कोई अंतर नहीं आएगा तो भिन्नता तो वहां पर रहती ही है हर आत्मा अपने तरीके से कर्म को करता है और उसी के अनुसार उसको फल मुक्ति आदि प्राप्त होते हैं तो आगे इनका प्रश्न है क्या कर्म करने की स्वतंत्रता अपनी ही रचना की परीक्षा नहीं है कि परमात्मा ने कर्म की स्वतंत्रता दी तो वो अपनी रचना की परीक्षा करना चाहता है तो किस रचना की परीक्षा करना चाहता है वो तो इनकी उन्होंने कुछ लिखा नहीं है लेकिन दो संभावनाएं बन सकती हैं एक तो उसने सृष्टि की रचना की उस तो सृष्टि की परीक्षा करना चाहता है ये कैसी बनी है और दूसरा जो प्राणियों की रचना की है या मनुष्यों की रचना की है उनकी परीक्षा करना चाहता है कि ये ठीक बने हैं या नहीं है कि ठीक कैसे हैं और आत्मा की कोई परीक्षा परमात्मा इस ढंग से तो करना चाहेगा नहीं क्योंकि आत्मा की रचना तो परमात्मा ने नहीं की है वो तो नित्य है तो परमात्मा तो सब अपनी सृष्टि को भी पहले से जानता है अच्छी तरह जानता है सोच समझ के बनाया है जैसा चाहता है वैसा ही बनाया है इसलिए उसको परीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं पहले से जानता है और न ही प्राणियों की परीक्षा करने की आवश्यकता है जीवात्मा कौन कैसी चल रही है कैसा कार्य करती है उसकी परीक्षा तो होती है जीवात्माओं की हम सबकी परीक्षा है ये जीवन जो चल रहा है हम परीक्षा दे रहे हैं प्रतिदिन पूरे जीवन पर परीक्षाएं ही देते रहते हैं विशेष रूप से मनुष्य शरीर में वो तो हमारी परीक्षा तो लेता है कौन तो कैसा है उसके अनुसार वो परिणाम फल तो हमें प्रदान करता है लेकिन अपनी रचना की किसी परीक्षा के लिए वो सृष्टि को बनाता है ये चलाता रहता है ऐसा नहीं है तो क्या कर्म करने की स्वतंत्रता अपनी ही रचना की परीक्षा नहीं है तो इसका उत्तर है नहीं है जीव की परीक्षा है अगर उसकी रचना की परीक्षा है तो आगे प्रश्न करते हैं यदि है तो ईश्वर को इसकी क्या आवश्यकता है कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए वो परीक्षा भी नहीं रहता है अगला प्रश्न कहते हैं शुभ कर्मों के पश्चात तन मिला है यह शुभ कर्म कौन करता है माता पिता या पूर्व पूर्वजन्म की योनियां करती है जो वृक्ष जानवर कीट पतंग आदि होते हैं क्या इन योनियों भोग योनियों द्वारा शुभ कर्म संभव है जिससे मानवतन मिलता है तो शुभ कर्मों से यह मनुष्य शरीर मिलता है ये ठीक है बहुत सारा पुण्य इसमें लगता है लेकिन इसके साथ साथ पाप कर्मों का फल भी हमें इस शरीर में भोगना होता है वो भी साथ साथ में रहते हैं लेकिन जो उत्कृष्ट शरीर बुद्धि आदि मिले हैं अवसर मिले हैं साधन मिले हैं वो तो हमारे पुण्यकर्मों का फल है तो पुण्यकर्म कौन करता है तो माता पिता तो ये नहीं करते क्योंकि तो कर्मफल सिद्धांत में जो कर्म करता है उसी को उसका फल मिलता है माता पिता के कर्म अपने हैं उनका फल उनको मिलेगा और हमें जो फल मिल रहा है शरीर ये हमारे ही कर्मों का फल है माता पिता के कर्मों का फल नहीं है माता पिता के कर्म उनके अपने साथ हैं यदि कोई इस भाव से प्रश्न कर रहे हैं यदि ये प्रश्न करता की तो माता पिता के विशेष कर्म के कारण ही हमारा जन्म होता है इसको फल नहीं कहते हैं इसको परिणाम कहते हैं लेकिन हम इस शरीर में आए ये हम अपने पिछले कर्मों के कारण से आए और परमात्मा ने इस शरीर में हमें भेजा है तो माता पिता के कर्म से नहीं माता पिता के कर्म के परिणाम से तो हमारा जन्म होता है लेकिन वो फल नहीं कहते हैं उसे और यदि पूरे जन्म का इन्होंने पूछा है तो पिछली योनिया यानी वृक्ष जानवर कीट पतंग आदि की होती हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हमारा पिछला शरीर कीट पतंग वृक्ष का ही हो पिछला जन्म मनुष्य का भी हो सकता है लेकिन सबका नहीं होगा जिनका कीट पतंग आदि का है उसकी दृष्टि से इनका प्रश्न है कि फिर पुण्यकर्म से मनुष्य शरीर मिलता है तो पुण्यकर्म कहा किए होंगे तो वृक्ष वनस्पति आदि में किएंगे की कीट पतंग में तो उन शरीरों में तो कोई नए कर्म होते ही नहीं है जैसा कि आपने नीचे लिखा है कि क्या शुभ कर्म वहां संभव है न तो वहां शुभ कर्म संभव है ना पाप कर्म संभव है यदि पाप कर्म भी नए वहां हो रहे हैं तो वो कर्म योनिया भी मानी जाएंगी नया कर्माशय माना जाना चाहिए लेकिन वहां नया कर्माशय नहीं बनता है नए कर्म चाहे पाप हो चाहे पुण्य केवल मनुष्य शरीर में होते हैं अन्य शरीरों में तो कर्मों का भोग होता है केवल तो जब हमें नया मनुष्य जन्म मिला है पुण्य कर्मों के कारण मिला है ये पिछले मनुष्य जन्म में जो हमने पुण्य कर्म किए थे उनके कारण से मिलता है जब भी हमारा पिछला मनुष्य जन्म था उसमें हमने बहुत सारे पाप और पुण्य किए और यदि हमारे पुण्य कर्म अधिक है प्रतिशत की दृष्टि से मात्रा और संख्या मिलाकर के प्रतिशत अधिक है तो हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिल जाता है तत्काल बाद अगला जन्म 50-50 प्रतिशत है तो भी मनुष्य जन्म मिल जाएगा लेकिन यदि पाप कर्म अधिक है तो अन्य शरीर की प्राप्ति होती है और उन शरीरों में चलते चलते जब पाप कर्मों का फल भुगते जाते हैं वो कम होते जाते हैं तो जब फिर 50- पचास, पचास प्रतिशत होते हैं तो फिर मनुष्य जन्म मिल जाता है और अब जो मनुष्य जन्म मिला है वो पिछले मनुष्य जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है अगला प्रश्न जैसे एक की हत्या में जो पाप लगता है एक यानी एक मनुष्य की वैसे ही उतनी ही मात्रा में पाप चीटियों कीट पतंगों के मारने में लगता है ऐसा नहीं है नहीं लगता है प्रश्न के पीछे भावना ये है कि मनुष्य को मारा तब भी एक आत्मा का शरीर का नाश किया और चीटी को भी मारा तो भी एक शरीर है उसका नाश किया इनमें समान पाप नहीं लगता है बहुत अंतर होता है इसमें जिस प्राणी की जितनी अधिक उपयोगिता है उसको मारने से उतना ही अधिक पाप लगता है क्योंकि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है सबसे उपयोगी प्राणी है और बहुत अधिक साधन से ये मिला हुआ है इसलिए मनुष्य को मारना बहुत अधिक पाप है और अन्य प्राणियों की हत्या करते हैं वो बहुत छोटा पाप है मनुष्य की अपेक्षा और यही बात मनुष्यों में भी लगाएंगे कि मनुष्यों में भी श्रेष्ठ व्यक्ति की हत्या करना अधिक पाप का कारण बनता है और सामान्य व्यक्ति की हत्या करना कम पाप का कारण बनता है उसकी अपेक्षा और दुष्ट व्यक्ति अन्यायी अत्याचारी की हत्या जो कि राजा आदि करते हैं न्यायाधीश करते हैं उनको मृत्युदंड देते हैं उसमें तो कोई पाप भी नहीं लगता उसमें तो पुण्य होता है तो यदि जो जितना धर्मात्मा है जो जितना योग्य है जिससे समाज का अधिक कल्याण होता है उसकी हत्या करना उतना अधिक पाप का कारण होता है इसीलिए ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है ब्रह्म अर्थात तो ब्राह्मण की जो विद्या वाला है सच्चे जो ब्राह्मण होते हैं शिक्षा देते हैं वैज्ञानिक हैं संसार का उपकार करते हैं योगी हैं साधक हैं धर्मात्मा हैं, उपकारी जीव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सच्चे जो हैं उनकी हत्या करना बहुत अधिक पाप का कारण बनता है और हत्या ही नहीं उनके विपरीत जो हम कार्य करते हैं उनकी जो हम हानि करते हैं चाहे शारीरिक हानि करें चाहे वाणी से उनके यश की हानि करें या उनको बाधा पहुंचाए तो उतना ही अधिक पाप लगता है हमारे को तो जो जितना योग्य होता है उसकी हानि करने से धर्म की समाज की राष्ट्र की उतनी अधिक हानि होती है तो अब यहां पर व्यक्ति नहीं देखा जाता है केवल एक व्यक्ति देखा जाए और सब समान है सब में अंतर होता है और इसीलिए हमारा पाप और पुण्य भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है पुण्य के लिए भी ऐसा ही है एक हम चीटी को भोजन कराएं एक गाय को भोजन कराएं एक मनुष्य को भोजन कराएं इन सब में पुण्य अलग अलग होते हैं और मनुष्यों में भी एक सामान्य व्यक्ति को भोजन कराएं, एक योगी सन्यासी को कराएं, एक देश के रक्षक देशभक्त को कराएं, सैनिक को कराएं, ऐसे इन सब में अंतर होता है पुण्य का अंतर होता है जो जितना योग्य होता है उसको यदि हम सहयोग करते हैं तो उतना अधिक पुण्य हमारा बनता है अगला यदि परमात्मा मल मोत्र इत्यादि गंदी चीजों में भी है तो फिर पत्थर में भी होगा क्योंकि तो वो तो कर्ण कर्ण में वास करता है फिर आर्य समाजी लोग पत्थर पूजा का खंडन क्यों करते हैं हम पत्थर को लक्ष्य मानकर भी तो पूजा कर सकते हैं तो ये पहली बात तो ठीक है कि मलमूत्र में है और कनकण में है तो पत्थर में भी है कोई दोराइ नहीं पत्थर में भी है लेकिन पत्थर की पूजा का खंडन क्यों करते हैं आर्य समाजी ही नहीं और भी बहुत सारे मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं आर्य समाज तो थोड़ा अधिक प्रसिद्ध हो गया ये यूको बदनाम हो गया है लेकिन और भी बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते आप संसार में ईश्वर को मानने वालों को देखें तो उसमें कितने लोग मूर्ति को नहीं मानते मुस्लिम लोग सिद्धांततः मूर्ति पूजक नहीं है तो खबरा आदि पूछते हैं अलग है लेकिन ईश्वर की कोई मूर्ति उनके यहाँ मिलेगी मोहम्मद साहब की कोई मूर्ति चित्र तक नहीं मिलेगा उनके यहां पर इतना चक्कर है वो है ईश्वर को मानने वाले भिन्न रूप से मानते हैं लेकिन निराकार को मानते हैं ईसाइयों के यहां भगवान की कोई मूर्ति आपने नहीं देखी होगी भले ही ईसा मसीह की देखी है ये दो संसार के सबसे बड़ी संख्या वाले हैं और भारत में हिंदुओं में भी वैदिक धर्म में आर्य समाजी तो मानते ही नहीं है उसके अलावा बहुत सारे मत संप्रदाय है कबीरपंथी हैं वो नहीं मानते हैं और निरंकारी और ये, ये भी नहीं मानते हैं ऐसे बहुत सारे हैं और जैनियों में भी जनियों में भी सब मूर्ति पूजक नहीं है जनियो में भी मंदिर मार्गी हैं वो मूर्ति पूजक हैं, जो दिगंबर होते हैं श्वेतांबरों में भी कुछ मूर्ति पूजक होते हैं जो बिना पट्टी के रहते हैं जो पट्टी भी लगाते हैं जिनके साधु संत या स्थानकवासी वो भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं तो मूर्ति पूजा का वैसा खंडन करते हैं जैसे आर्य समाजी उसी तरह के तर्क देते हैं वो भी इसलिए मूर्ति पूजकों की संख्या संसार में कम है आज भी लेकिन हम जो देखते हैं हमारे आसपास मूर्ति पूजा तो अधिक क्योंकि हिंदू अधिक है वो मूर्ति पूजा करते हैं लेकिन कुल मिलाकर के तो नहीं है तो आर्य समाजी लोग पत्थर पूजा का खंडन क्यों करते हैं और भी करते हैं तो अंतर ये है कि जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो मूर्ति में भगवान है इसमें कोई दोहराई नहीं लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है मूर्ति में भगवान है लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है ये अंतर हमें समझना चाहिए और जब परमात्मा कणकण में है मूर्ति में है तो हमारे अंदर भी तो है वो हमारे मन में है हमारी आत्मा में है सब जगह पे है तो यदि हमें मंदिर में परमात्मा की पूजा करनी ही है तो हम अपने मन मंदिर में कर सकते हैं हम अपनी आत्मा के अंदर कर सकते हैं ये शरीर परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है तो पत्थर की मूर्ति तो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है कलाकार के द्वारा बनाई है मंदिर जो भवन है वो भी किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है अगर किसी ऐसे में ही करनी है तो परमात्मा के बनाए हुए किसी चीज में भी कर सकते हैं प्रकृति में कर सकते हैं हमारे शरीर में कर सकते हैं अगर इसी तर्क के आधार पर देखें तो मूर्ति में ही की हो तो हमारे अंदर भी कर सकते हैं लेकिन इसमें मूल बात यह है जहाँ हम हैं वहीं हम परमात्मा की पूजा करें ये सबसे उत्तम स्थान है जब हमारे अंदर है परमात्मा तो बाहर से क्यों बाहर क्यों जाएं हम और जैसा कि प्रातःकाल के प्रवचनों में प्रोफेसर धर्मवीर जी भी बता ही रहे थे कि वहां मूर्ति के पास जाकर के भी हम आंख बंद करके क्यों खड़े हो जाते हैं तो फिर भी देख करके ही करते हैं करना चाहिए है, लेकिन आंखें बंद हो जाती है जैसे ही गंभीर ध्यान पूजा करने लगते हैं तो आंखें बंद हो जाती है हम अंदर की तरफ चले जाते हैं तो परमात्मा का सही ध्यान तो अपने अंदर ही होता है आत्मा के अंदर ही होता है अगला प्रश्न सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है तो आजकल जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो मन के अलग अलग भाग करता है एक कॉन्शियस यानी चेतन मन दूसरा सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन और तीसरा अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन अब आप चेतन का मतलब केवल ज्ञान या जागरूकता की दृष्टि से है वो मन को भी आत्मा की तरह चेतन मानते हैं, ऐसा नहीं समझना है और तो उस तरह के चेतन तत्व को कोई मानता है कोई नहीं भी मानता है लेकिन यह तात्पर्य केवल इतना है कि जागरूक मन चेतन मन उसे कहते हैं जैसे हम कुछ भी जान रहे हैं विचार कर रहे हैं स्मृति कर रहे हैं इस समय मन के जिस भाग से हम ये जान रहे हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं छू रहे हैं खा रहे हैं सुघ रहे हैं ये जो सारी चीजें कर रहे हैं ये मन के जिस भाग से हो रही है हमें पता रहता है कि मैं देख रहा हूं मैं सुन रहा हूं मैं चख रहा हूं ये चेतन मन के उसको चेतन मन कहते हैं कॉन्शियस माइंड है कॉन्शियस मतलब जागरूक है हमें पता लग रहा है दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड में यानी चेतन मन में, में जो विचार चलते हैं जो ज्ञान होता है उसकी छाप जहां पड़ती है उसको कहते हैं सबकॉन्शियस अवचेतन अर्धचेतन थोड़ा चेतन थोड़ा अचेतन चेतन इस रूप में कि तो ऐसी छाप जिसको कि हम आसानी से फिर चेतन में ले आते हैं यानी स्मरण कर लेते हैं उसको अवचेतन कहते हैं जैसे कि हमने आज भोजन किया हमने सुबह प्रवचन सुना यज्ञ किया सुबह चित्र खींचा गया उस समय चित्र खींचा गया वो जो सारी जानकारी थी वो चेतन मन में थी उसके बाद में अभी जब मैंने बोला तो आपको भी याद आ गया आपका जो कुछ भी हम याद करते हैं उसी समय याद आ जाता है ये कहा से आया तो इस जो चेतन मन में विचार चला था वृत्ति थी वो संस्कार के रूप में अंदर जमा हो गई थी और हमारे स्मरण करने पे याद करने पे, स्मरण दिलाने पे, वो वापस उपस्थित हो जाती है तो जहां से वापस उपस्थित होती है जो चीजें वापस उपस्थित हो जाती हैं, वो अवचेतन मन की कहलाती है सब माइंड की कहलाती है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तो बहुत पुरानी हो जाती है हम भूल जाते हैं लेकिन छाप तो पड़ी भी होती है अंदर छाप पड़ी भी होती है हमें याद नहीं आती है तो उस जानकारी को जिसको हम दोबारा याद नहीं कर पाते हैं सामान्य रूप से उसके लिए कहते हैं ये अचेतन मन में चली गई है जैसे किसी व्यक्ति को हमने देखा और देखने के बाद में थोड़ा ध्यान आना है इसको कहीं देखा है थोड़ा सोचते सोचते उसका नाम याद आ जाएगा कहा मिले थे क्या कार्य था थोड़ी तो देर में याद आ जाता है ये जो याद आ जाता है ये तो सबकॉन्शियस माइंड में था वो आ गया लेकिन कभी कभी वो व्यक्ति कहता है कि आपसे मैं मिला था और वो सच भी कह रहा है लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं आता है इसे कब मिला था इसका चेहरा ध्यान आ रहा हो कोई बात याद आ रही हो नाम याद आ रहा कुछ भी याद नहीं आता है हमारे को, ले को लेकिन मिले तो थे हम और सामने वाला कह रहा है दूसरे भी कह रहे हैं कि नहीं मिले थे आप इनसे लेकिन हमारे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो जिस समय मिले थे उस समय चेतन में था और फिर इतना विस्मित हो गया अंदर चला गया वो अचेतन मन में चला गया हम उसको फिर से स्मरण नहीं कर पाते तो मन के ही विभिन्न कार्यों को इन तीन भागों के अंदर बांटा गया है इनके आगे के प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं मैंने देखा है मैंने जिस जिस पदार्थ की या कोई भी इच्छा की तो पूर्ति हो जाती है अगर निकट कोई मुझे याद करता है तो मेरी वहां पर उपस्थिति हो जाती है ऐसा क्यों होता है एक तो जो जो इच्छा करते हैं पूरी हो जाती है तो संयोग भी होता है और कई बार अनुकूल स्थितियां बनती हैं परमाशय भी काम करता है ईश्वर की व्यवस्था भी काम करती है हमारा प्रयत्न भी काम करता है उन सबके मिले जुले होकर के हमारी कामनाएं पूरी होती हैं, कुछ की नहीं भी होती हैं इनका कहना है कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है अगर गौर करके देखेंगे तो बहुत सी चीजें उनको आपको भी मिलेंगी जो पूर्ति नहीं हुई है अगर सबको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको आपकी भी पूरी नहीं हुई होंगी दूसरा इन्होंने कहा निकट का कोई व्यक्ति याद करता है तो मैं वहां उपस्थित हो जाती हूँ पहुंच जाती हूँ तो ऐसा अनेक बार औरों के साथ भी होता है कि हम कहीं जाते हैं और वो कहते हैं हम तो आपको याद कर रहे थे आपसे मिलना ही चाह रहे थे हम सोच रहे थे कि आपसे मिले लेकिन अगर कुल मिला देखा जाए हमको हमें जितने व्यक्ति याद करते हैं उतनी सब जगह हम नहीं पहुंच पाते आप भी नहीं पहुंच पाती होंगे और उसके लिए एक प्रमाण ये दे सकते हैं तर्क रख सकते हैं कि बहुत से लोग आपको भी मिलने आते होंगे वो भी आपको मिलना चाहते थे आपको मिलने आते ही होंगे मैं ऐसा मान के चलता हूं कोई ना कोई तो आपको मिल के आता होगा जो भी हैं बहन जी जिनके भी ये प्रश्न है तो याद तो उन्होंने भी किया था आपको लेकिन आप तो नहीं गए वहां वो कैसे आ गए अगर हर बार कोई भी याद करे और आप पहुंच जाते हैं तो वो आप यहां कभी भी नहीं आने चाहिए आप ही हमेशा वहां पहुंचनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है हाँ बहुत बार हम वहां पहुंच जाते हैं उसके अलावा इन्होंने एक विशेषण और यहां लगाया है कि अगर निकट का कोई ये निकट का इन्होंने बाद में जोड़ा है ऊपर का चिन्ह लगा करके निकट का कोई इसका क्या मतलब हुआ कि दूर का कोई हो तो वहां नहीं जा पाती निकट पे ही लागू होता है यानी सब जने याद करें वहां मैं पहुंच जाती हूं ऐसा नहीं है तो लेकिन हम ऐसा चीजों को याद करते हैं ऐसा हुआ मैं पहुंच गई उसका याद किया पहुंच गई ऐसे बहुत सारे उदाहरण याद रहते हैं लेकिन जिन्होंने याद किया और हम नहीं पहुंचे उसका तो हमें कुछ पता नहीं है इसलिए लगता है कि हमेशा ऐसा होता है हमेशा नहीं होता है आगे मैं खुली आंख से बिना एक जगह पर बैठे यानी आंख खुली हो और एक जगह नहीं बैठी हो गति है ना कुछ गतिविधि कर रही हैं घूम रही हैं या कुछ सफाई कर रही है, कर रहे हैं कार्य कर रही हैं हल्का फुल्का तो मैं खुली आंख से बिना एक जगह पर बैठे ईश्वर के निर्मल आनंद की अनुभूति कर सकती हूँ पर ध्यान की मुद्रा में ये कठिन हो रहा है ऐसा क्यों जब ध्यान करने बैठते एकांत में तो वो आनंद नहीं आता है इच्छा नहीं करती है बैठने की इच्छा नहीं करती है बेचनी होती है खड़े हो जाते हैं अच्छा ही नहीं लगता है लेकिन कार्य करते हुए ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अच्छा लगा ईश्वर का स्मरण भी बना हुआ है और सुख की अनुभूति भी हो रही है तो इनका प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है ये जो स्थिति इन्होंने बताई ऐसी बहुत से साधक साथियों को होती है आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि बैठा करके ध्यान कराओ तो बोले जी ये हमारे समय नहीं होता हाँ चलते फिरते हम ध्यान कर सकते हैं और हमें अच्छा भी लगता है बैठा के ध्यान कराओ तो हमें अच्छा नहीं लगता अब यह एक विचित्र बात लगती है कि ऐसा क्यों उल्टा है ये लेकिन ऐसा होता है बहुत लोगों का अनुभव होता है यह तो इसमें कुछ बातें विचारने की हैं कि ऐसा क्यों होता है एक तो आपने यहां शब्द लिखा ईश्वर के निर्मल आनंद की अनुभूति करते हैं इसको पहले स्पष्ट इस कर ले आपको कैसे पता लगा कि ईश्वर का निर्मल आनंद है मैं ऐसा समझता हूं कि चूंकि उस समय ईश्वर का स्मरण बना हुआ है ईश्वर परिधान बना हुआ है और सुख की अनुभूति हो रही है इसलिए ये सोच लेते हैं कि ये ईश्वर का आनंद है और वो निर्मल आनंद है उससे कुछ रोक तो होता नहीं है बहुत अच्छा लगता है सांसारिक सुखों से तो दुख भी आ जाता है उस सुख से दुख नहीं आता इसलिए ये ईश्वर के उसको ईश्वर का निर्मल आनंद मान करके लिख रही है पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि ये ईश्वर का आनंद नहीं होता है ये सात्विक सुख है सात्विक स्थिति का सुख है इंद्रियजन में सुख नहीं है ये आंतरिक सुख है इसको बहुत से लोग ईश्वरीय सुख कह देते हैं लेकिन ये ईश्वरीय सुख नहीं होता है ईश्वरीय सुख तो तभी हो सकता है यदि असंप्रज्ञात समाधि लगी हो और वो बहुत ऊंचे विवेक और वैराग्य के बाद ही होती है और यदि वो लग रही होती तब तो आपको बैठ करके भी ईश्वर का आनंद अवश्य आता वहां ये बाध्यता नहीं होती ये स्थिति नहीं होती कि बैठ करके तो मन नहीं लगता है चलते फिरते ठीक लगता है कार्य करते हुए आंख खुले हुए ठीक लगता है तो इसको ईश्वरीय आनंद नहीं समझना चाहिए आपको बहुत जगह ध्यान साधना के अंदर सिखाते समय बहुत लोग कहते रहते हैं ध्यान साधना में जो सुख आने लगता है आनंद आने लगता है वो ईश्वर का होता है यहाँ भी आप लोग जो बैठ के करते हैं अच्छा लगता है तो वहां ईश्वर का आनंद आया आर्य समाज के वैदिक धर्म में भी बोलते हैं और दूसरे तो बहुत बोलते ही हैं। तो यहाँ हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर का ध्यान करते हुए जो हमें सुख आता है वो ईश्वर का सुख नहीं होता है अभी क्योंकि अभी हमारी समाधि ही नहीं लगी है अभी हमारा यम नियम का पालन ही पूरा नहीं है अभी विवेक वैराग्य की स्थिति ही नहीं है अभी संसार का आकर्षण हमारे अंदर बना हुआ है तो ईश्वर साक्षात्कार की बात तो अभी सोचनी नहीं चाहिए ये एक भ्रांति है। और क्योंकि करने वालों को भी अच्छा लगता है श्रोताओं को भी अच्छा लगता है इसलिए वक्ता भी ये बोलते रहते हैं ध्यान कराया बोले अच्छा लगा बोले हाँ देखो ईश्वर का आनंद आया तो बहुत जल्दी ईश्वर का आनंद करा दिया प्राप्त तो करा देते ईश्वर का और हमारे से भी कई जने पूछते रहते हैं इतने साल हो गए एक प्रश्न पूछा भी है किसी ने बहन जी ने गये आपको ईश्वर का आनंद आने लग गया क्या बोले नहीं आने लग गया तो फिर तत्काल बताते हैं कि आपको वो करना चाहिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए वहाँ देखो एक महीने में आ जाता है एक सप्ताह के शिविर में आ जाता है आपको दशकों हो गए करते हुए आपको ईश्वर का आनंद नहीं आ जाता गलत रास्ते पे चल रहे ऐसा वो सोचता है वो अपने हित की भावना से हमारे प्रेम से मार्ग बताने लगते हैं हमारे को लेकिन उनको नहीं पता है कि जो दुनिया के लोग उनको कहते हैं कि आपको ईश्वर का आनंद आ गया ये तो हमारे को भी बहुत पहले से आ रहा है ईश्वर का आनंद है ही नहीं ये सत्य गुण का सुख है तो अब जो आंख खोलते हुए घूमते हैं ईश्वर परिधान करते हैं उस समय एक एकाग्रता बनती है एकाग्रता बनती है ये एकाग्रता का सुख है सत्य गुण का सुख है अब विचारने की बात यह है कि चल आंख खुली है सामान्य कार्य कर रहे हैं और उस समय एकाग्रता बनी हुई है और एक बैठे हुए हैं आंख बंद कर रखी है तब एकाग्रता नहीं बन रही है वैसे एकाग्रता कहा अधिक बननी चाहिए बैठ के बननी चाहिए आंखें बंद है अगर तो आंखें खुलते ही तो विभिन्न विषय दिख रहे हैं हमारे को वृत्तियां भी आएंगी और क्रिया भी कर रहे हैं चल रहे है, फिर रहे हैं तो उसकी भी वृत्तियां उठेंगी तो एकाग्रता वहां नहीं होती बैठ करके एकाग्रता अधिक होती है लेकिन फिर भी अनुभूति ये हो रही है और अनुभूति गलत नहीं है अनुभूति गलत नहीं है ऐसा होता है कैसे होता है उसको थोड़ा समझना है आपने बहुत से पढ़ने वालों को देखा होगा कि वो ट्रांजिस्टर चला के या गाना चला करके पढ़ते हैं तो बोले बहुत एकाग्रता होती है हमारे को तो आपने ऐसे कुछ नहीं किया भी होगा तो गाना चला के एकाग्रता होती है बिना गाना चलाए एकाग्रता होगी गाने से तो मन भटकता है पढ़ाई से भटकेगा लेकिन वो क्या बोलते हैं एकाग्रता होती है कई जगह टेलीविजन चला करके भी पढ़ते हैं वो चलता रहता है और अच्छी पढ़ाई होती है वास्तव में उनको परिणाम देखो ज्यादा याद करते हैं ज्यादा समझते हैं लेकिन ये कैसे रहा होना तो ये चाहिए था कि गाना चला के हो तो मन वहां बार बार जाएगा और पढ़ाई ठीक नहीं होगी इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि जो व्यक्ति गाना चला करके अध्ययन कर रहे हैं वो और कहीं नहीं भटक रहे पढ़ाई में है और गाने में है बस इसके आगे नहीं जा रहे हैं वो पढ़ाई में है टेलीविजन चल रहा है बस वहीं तक ही रुके हुए हैं और कहीं नहीं भटक रहे हैं पढ़ने से इतर मन तो और कहीं तो जा रहे हैं लेकिन और बस केवल गाने पर जा रहे हैं बीच बीच में तो कुल मिला करके एक स्थिति तो यह हुई और जब वो गाना नहीं चलाते टेलीविजन नहीं चलाते और फिर पढ़ रहे होते हैं तो मन बहुत जगह दूर दूर जाता है कभी ये विषय सोचेगा कभी ये विषय सोचेगा तो दोनों स्थितियों में तुलनात्मक दृष्टि से कहा एकाग्रता अधिक है वो तो गाने तक ही है तो गाने तक ही तो है और तो कुछ नहीं आ रही दुनियादारी की बातें और कोई समस्या नहीं आ रही लेकिन गाना बंद करते हुए उनका नियंत्रण नहीं है वो और कुछ सोचने लग जाते हैं बहुत ज्यादा इसलिए उनको लगता है कि बिना गाना चलाए तो हमारी एकाग्रता बनती ही नहीं है ये अपेक्षा से कथन है लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिना गाना चलाए भी एकाग्र हो रहा है तो वो ज्यादा एकाग्र होगा और तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकता है तो बहुत अधिक भटकन की अपेक्षा थोड़ी भटकन अधिक एकाग्रता कहलाएगी ऐसा का ऐसा इस उदाहरण में देखिए आप कि जब वो आंखें बंद करके बैठते हैं तो विचार नहीं कर पाते हैं परमात्मा का उस समय दूसरे संसार की बहुत सारी बातें आने लग जाएंगी तो एकाग्रता ही नहीं बन पा रही है आंख बंद करके जब बैठ रहे हैं अभी उनकी वो सामर्थ्य नहीं है कि आंख बंद करके भी परमात्मा का ध्यान कर सके इतनी इतना ज्ञान और इतना विवेक नहीं है अभी अभ्यास नहीं है लेकिन जब आंख खुल जाती है तो जो दिख रहा है आमने सामने बस वहीं तक ही मन को केंद्रित कर रखा है चल फिर रहे हैं तो उतने ही कार्य में अपने को केंद्रित कर रखा है और इधर उधर नहीं भटक रहे हैं इसलिए ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि मुझे चलते फिरते आंख खोल के अधिक एकाग्रता होती है और अधिक सुख मिलता है लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ध्यान करना आंख बंद करके बैठने की अपेक्षा यह ज्यादा अच्छा है ऐसे व्यक्तियों के लिए तो ज्यादा अच्छा है जो आंख बंद करके बहुत अधिक भटकते हैं बहुत अधिक स्मृतियां आने लगती है उनकी अपेक्षा से ठीक है इसीलिए वो ऐसा करते हैं इसलिए ध्यान में बैठते भी नहीं है वो बैठा नहीं जाता लेकिन यदि ध्यान जब लगने लगेगा इन्हीं का विवेक की स्थिति होगी वैराग्य की स्थिति होगी रुचि होगी परमात्मा के ध्यान में तो आंख खोल के जितना आनंद आता है उसकी अपेक्षा यहां अधिक आएगा अधिक गहराई होगी अधिक व्यापकता होगी अधिक स्थिरता होगी और प्रगति भी अधिक होगी तो जो अन्य कार्य करते हुए भी आनंद आता है वो शत्रुगुण का है और है वो एकाग्रता का ही लेकिन बिल्कुल एकाग्रता जो आग बंद करके होती है वो सामर्थ्य अभी नहीं आई है इसलिए ये अंतर दिखाई पड़ रहा है आगे मेरा मेरे अंतःकरण की आवाज पर पूर्ण विश्वास है हमेशा से अंतःकरण की आवाज का अनुसरण किया है ठीक है अच्छी बात है अंतःकरण की आवाज यदि अंदर पवित्र है तो अच्छा है लेकिन कई बार अंतकरण की आवाज के नाम से हम गलत भी करते हैं किसी के अंतकरण में आवाज आई वो तो सोचते हैं कि वो ईश्वरीय ही बात है ये हमेशा ऐसा नहीं होता कितने व्यक्ति होते हैं जो वेद विरुद्ध कार्य करते हैं लेकिन बोलते हैं मेरे अंतःकरण से ही आवाज आई कोई कहे कि मैंने मूर्ति पूजा मंदिर बनाया अंतःकरण की आवाज आई मेरे को कि मंदिर बनाया अंत्यकरण यानी परमात्मा की आवाज परमात्मा मंदिर बनाने की प्रेरणा कैसे देगा अपनी मूर्ति बनाने की प्रेरणा कैसे देगा लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि परमात्मा की आवाज आई अंत्यकरण की तो अंतकरण की आवाज सदा परमात्मा की हो यह बात निश्चित नहीं है हमारे ही अपने ज्ञान के अनुसार शांत स्थिति में जो अंदर से निश्चय आता है उसको हम कहते हैं अंदर की आवाजें लेकिन यदि किसी का ज्ञान ठीक है पवित्र है तो परमात्मा की आवाज को वो सुन सकता है और उसके अनुसार करे तो बहुत अच्छा है आगे कहते हैं मैंने मेरी तरफ से रिसर्च किया है तो मुझे इतनी जानकारी मिली कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जागृत है क्या ये सही है यानी इन्होंने पूछा होगा कि मेरे साथ ये ऊपर वाली घटनाएं क्यों होती हैं? तो किसी ने कहा होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो गया है। तो आज के मनोविज्ञान की दृष्टि से साइकोलॉजी की दृष्टि से सबकॉन्शियस माइंड कोई जागृत हो जाए और कोई सोया हुआ हो ऐसा कुछ नहीं है ये जो कुछ लोग जो मन के बारे में जानते हैं वो अंदर की शक्ति बढ़ गई है अंदर की शक्ति जागृत हो गई है कहना तो वो चाहते हैं अब उसके लिए उसको वैज्ञानिक रूप देने के लिए या उनको पता नहीं है तो सबकॉन्सियस माइंड बोल देते हैं कि आपका जैसे अंतकरण जागृत हो गया अंदर की शक्ति जागृत हो गई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो गया लेकिन साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो या स्वयं हो ऐसा कुछ भेद नहीं है वहां पर इसलिए ये गलत शब्द का प्रयोग है आंतरिक शक्तियां वहां किसी की जागृत हो जाती है तो जिसमें पैरासाइकोलॉजी के अंदर कुछ चीजें ये करते हैं इंट्यूशन होता है किसी को आभास हो जाता है किसी घटना का किसी और का आभास हो जाता है इंटूशन होता है और वो लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से नहीं होता है वो आभास वाली चीज के लिए एक अलग अवयव मानते हैं इंसूला नाम बोलते हैं उसको मस्तिष्क में एक अवयव होता है इंसुला उसके जागृत होने पर उसके सक्रिय होने पर इस तरह के आभास की चीजें होनी होती हैं, और एक क्लियर वायोलेंस होता है अलग से इंट्यूशन के अलावा इंटूशन में तो आभास होता है ऐसा ऐसा होगा और कई बार एकदम स्पष्ट पता लगता है कि ऐसी ऐसी घटना होगी अब होगी बिल्कुल वैसी हो जाती है बिल्कुल वैसा होना इसको क्लियर बोलते हैं ये लोग ऐसा ही होगा स्पष्ट घटना है तो आपको जो अंदर से जागृत होने की बात है या तो इंसुला का है अंतर की शक्ति है लेकिन इसको सबकॉन्शियस माइंड का जागृत होना नहीं कहता अगला प्रश्न प्राये लोग कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है जबकि जो दिखाई देता है वह प्रकृति के वह प्रकृति के परमाणुओं से बना है क्या सब कुछ ईश्वर का है तो देखिए इसको जो सब कुछ ईश्वर का है इसका जो आप अर्थ ले रहे हैं यानी ईश्वर से ये सब कुछ बना है ऐसा तात्पर्य नहीं है सब कुछ ईश्वर का है इसका मतलब है ईश्वर का स्वामित्व है इस पर ईश्वर ने इसको बनाया है ईश्वर इसका संचालन करता है ईश्वर इसका नियंत्रण करता है इसलिए कहता है ये ईश्वर का है सब कुछ ईश्वर का है इसका ये मतलब नहीं है कि ईश्वर से ही ये सारी चीजें बनी है वो अद्वैत वाले ऐसा मानते हैं कि केवल एक अद्वैत ईश्वर ही तत्व था और उसी से ये प्रकृति बनी है तो वो तो सिद्धांत है ही नहीं गलत है तो ये जो आपने कहा कि जो दिखाई देता है वह प्रकृति के परमाणुओं से बनाए वो बिल्कुल ठीक है और प्रकृति के परमाणुओं से बनाए उसको सूक्ष्मता से जाएंगे तो सत्वस्तम ये जो तीन मूल कण है उनसे बना है ये सारा संसार और ये तो वैदिक सिद्धांत में कहा ही जाता है ये प्रकृति से बना एक अलग तत्व है इसलिए त्रैतवाद को माना जाता है ईश्वर जीव और प्रकृति तो ये सब कुछ ईश्वर का है इस दृष्टि से ठीक है और उसने कुछ चीजें हमें दी है कार्य करने के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि ये मेरी है जैसे कि मेरी आंख मेरे कान मेरा शरीर मेरा मन मेरा घर मेरे परिवार मेरा मकान ये सब हम बोल सकते हैं क्योंकि अभी उसके प्रयोग का अधिकार हमारे पास में लेकिन कुल मिलाकर के उस परमात्मा का स्वामित्व भी माना जाता है अगला प्रश्न क्या जीवन में ऐसी स्थिति कब और कैसे आ सकती है कि, कि किसी प्रकार की शंका उत्पन्न ही न हो और यदि शंकाए पैदा भी हों तो उससे पूर्व या तुरंत तो पश्चात समाधान मनुष्य स्वयं ही प्राप्त कर लेवे तो पूरा ज्ञान हो जाए वेद ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है अच्छी तरह समझ लिया है विद्वानों के अंदर और उससे भी बढ़कर के जिन्होंने समाधि प्राप्त कर ली है उसमें भी जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है उनको ये प्रश्न नहीं आएंगे सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है ईश्वर और कुछ होता है तो वो सीधे ईश्वर से उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनका समाधान बिल्कुल ठीक ठीक होता है और कभी भी उसी समय हो जाता है और या फिर हम बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में चले जाएं या मूर्खता की अवस्था अवस्था में चले जाएं बुद्धि हमारा काम नहीं करे तो भी प्रश्न नहीं उठेंगे लेकिन आप वो तो नहीं चाहते होंगे तैसे ही पूछते पढ़ते पढ़ते शंकाओं का समाधान हो जाता है अगला प्रश्न है आत्मा निराकार है और शरीर साकार है अंतकरण भी साकार है तो आत्मा शरीर से कैसे और कहा जुड़ता है इनका अभिप्राय यह है कि एक तरफ आत्मा निराकार है और एक तरफ अंत्यकरण और शरीर साकार है तो निराकार साकार से कैसे जुड़ पा रहा है और किस जगह जुड़ता है और कैसे जुड़ता है और आगे शरीर से काम कैसे होता है वो निराकार आत्मा इस साकार अंतकरण या साकार इंद्रियां या साकार शरीर से कार्य कैसे लेता है वो कार्य करवाता कैसे हम साकार होते हैं कोई चीज उठा लेते हैं कागज ले लेते हैं लेखनी ले लेते हैं इन साकार चीजों का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें भी तो साकार होना पड़ता है ना हाथ पैर हैं हमारे खाते हैं तो मुंह है ये सब साकार चीजें हैं तो प्रथम दृष्टिया हमें क्या प्रतीति होती है कि साकार वस्तुओं का उपयोग साकार के माध्यम से हम कर पाते हैं हम निराकार होते हुए कैसे प्रयोग कर लेते हैं तो इसमें परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है आत्मा सीधे सीधे इन इंद्रियों से कुछ करवा नहीं सकता है, करवाता नहीं है हमें प्रतीति यही है हमारे नियंत्रण में है कि हम इनसे कार्य करवा रहे हैं हम मन चला है, हम को चला रहे हैं हम इंद्रियों को चला रहे हैं हाथ पैर को चला रहे हैं अपनी इच्छा से चला रहे हैं नहीं चलाना चाहते हैं तो नहीं चला रहे हैं ये ऐसा है जैसे कि चिमटे से हमने किसी अंगारे को पकड़ा और छोड़ा है तो छोड़ दिया अपनी इच्छा से कर रहे हैं जैसे हाथ, हाथ से हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं और छोड़ सकते हैं ऐसा हमें प्रतीत होता है लेकिन आत्मा सीधे सीधे इनको कुछ पकड़ नहीं सकता है करता भी नहीं है उसके सामर्थ्य नहीं है वो निराकार है इस रूप में वो कर नहीं सकता लेकिन होता कैसे है ये ये ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि ये इंद्रियां, मन अंतःकरण, आत्मा की सन्निधि मात्र से आत्मा का उपकार करने लगते हैं। सन्निधि का मतलब है निकटता ये आत्मा के निकट रहते हैं और आत्मा की जैसी इच्छा अनिच्छा प्रयत्न होता है उसके अनुरूप ये कार्य करने लगते हैं अपने आप अपने आप काम करने लगते हैं ये परमात्मा ने ऐसा इनको बनाया है इसके लिए कहते हैं ये सनिधि मात्र से उपकार करते हैं हम नहीं चलाते तो को समझने के लिए लौकिक उदाहरण ले सकते हैं आज के आधुनिक आजकल बहुत सी जगह होटलों में या तो हवाई अड्डा पे जब हम जाते हैं तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं हमने तो नहीं खोला दरवाजे को लेकिन हमारे जाने पर वो दरवाजा खुल जाता है कैसे खुल जाता है हमारी सन्निधि मात्र से खुलता है हम उसके निकट जाते हैं वहां ऐसी व्यवस्था बनी है सेंसर्स लगे हुए हैं कि वो खुल जाता है ऐसे नल आजकल घरों में भी आ गए बाकी जगह की उसके नीचे हाथ रखो तो पानी आने लग जाता है और हाथ हटा लो तो बंद हो जाता है अपने आप तो नल खोलना नहीं बंद नहीं करना कैसे हो जाता है ये हमने तो किया नहीं कुछ हम केवल पास में गए हमको पानी चाहिए और वो अपने आप चलने लग जाता है तो वहां ऐसी व्यवस्था है ऐसे सेंसर लगे हुए हैं प्रकाश के कारण कि कोई भी अवरोध आएगा तो पानी आने लग जाएगा वहां पर इसे कहते हैं सन्निधि मात्र से ये यंत्र हमारा उपकार करते हैं और भी बहुत से आजकल हो गए हैं बहुत सारे यंत्र और बिजली चल जाना घर में आते ही बिजली चल जाती है इत्यादि जो सारी बातें तो परमात्मा ने अंतकरण शरीर इंद्रिया ऐसे बनाए हैं कि आत्मा की सन्निधि मात्र से ये काम करने लग जाते हैं क्योंकि आत्मा के लिए है उस आत्मा के लिए हैं। जो आत्मा वहां पर स्वाभिमानी है विद्यमान है तो जैसे ही हम इच्छा करते हैं वो चीजें आ जाती हैं उदाहरण के लिए आप स्मृति को लीजिए हमें किसी व्यक्ति को देखा और हम कहें कि इनका क्या नाम है याद नहीं आ रहा थोड़ी देर में याद आ जाता है कैसे याद कर लिया हमने कैसे याद किया हमने कहते थे हैं कि मैंने याद किया लेकिन कैसे किया बोले मैं सोचने लगा ध्यान करने लगा तो नाम आ गया तो कैसे सोचा क्या कोई तो ऐसे हमने देखा कि इसका नाम यहां पर लिखा हुआ था अंदर और वहां जाकर के हमने उठा लिया जैसे कि अलमारी में कोई कागज या फाइल पुस्तक रखी हो और हमें पता हो वहां रखा है और जाके हमने पुस्तक उठा ली क्या ऐसे होता है कि इनका नाम वहां लिखा हुआ था इनके बारे में और जाके हमने पढ़ लिया ऐसे भी अनुभूति होती है तो हम तो केवल स्मरण करते और वो आ जाता है हमने क्या किया केवल इच्छा ही तो की लेकिन वो आया कैसे ये ईश्वर की व्यवस्था से आया वो आएगा ही उसने मन को ऐसा ही बना रखा है जिस भी व्यक्ति को हम देखते हैं जिस भी वस्तु को देखते हैं उससे संबंधित जो हमारे पूर्व अनुभव है वो हमारे लिए उपयोगी है ताकि हम इस व्यक्ति से वस्तु से उचित व्यवहार कर सके वो अपने आप आ जाएंगे अपने आप उपस्थित होते हैं ये ईश्वर की व्यवस्था है और छोड़िए हम बहुत स्थूल चीजें ले मैंने मान लो ये वस्तु उठाई ये लेखनी उठाई कैसे उठाई बता सकते हैं कोई हम रात दिन कोई ना कोई चीज उठाते हैं आप थालियां लेकर के भोजन के लिए जाते हैं आप बता सकते हैं कैसे थाली उठाई आप कह सकते हैं मैंने हाथ से उठा लिया यही तो कहेंगे अच्छा हाथ से कैसे उठा लिया आपने आपने ऐसा क्या किया है कि हाथ चल पड़े आपके क्या किया वो पता है हमें कौन कौन सी मांसपेशियां हैं किस मांसपेशी को संकुचित करना है क्या करना है कुछ पता है हमारे को मन ने क्या किया मन ने हाथ को क्या प्रेरणा दी हमें अंदर की प्रक्रिया पता है क्या कुछ भी रात दिन हम इतने सारे कार्य करते हैं उठते हैं बैठते हैं सब कुछ कार्य करते हैं सफाई करते हैं कैसे करने हैं हम बाहर से हम कहते हैं मैंने ऐसा किया झाड़ू उठाई झाड़ू लगाई कोचा लगाया ये सब चीजें बाहर से कहते हैं अंदर से क्या किया है हमने अंदर से केवल हमने इच्छा कि मुझे ये करना है उसके बाद में हाथ कैसे उठा कोई भी नहीं बता सकता है क्योंकि तो हमने किया ही नहीं है वो हमारे द्वारा हो ही नहीं रहा है इसलिए एक दृष्टि से कहा जाता है कि सब परमात्मा की व्यवस्था से हम कर पा रहे हैं ये तो हमारी अपनी शक्ति ही नहीं है कि हम कर सकें चूंकि हम इच्छा करते हैं और फिर उसको कर भी देते हैं इसलिए उत्तरदायित्व हमारा है कर्म का फल भी हम भोगते हैं और इसलिए हम कह देते हैं कि मैंने किया मेरे को पता है मैंने खुद ने किया है लेकिन थोड़ा सा भी सोचेंगे तो लगेगा कि मेरे को पता ही नहीं है कि अंदर हो कैसे गया अब हाथ को उठाया करा इसमें ऊर्जा भी लगी है ऊर्जा कैसे उत्पन्न की हमने कुछ भी नहीं पता है ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ग्लूकोज जल रहा है ऊर्जा हो रही है रक्त संचार हो रहा है और बहुत सारी रासायनिक क्रिया हो रही है तब जाकर ये हाथ उठाए छोटी सी क्रिया भी लेकिन अंदर क्या क्या हो रहा है कैसे हो रहा है मैं कुछ नहीं पता है जिन्होंने पढ़ लिया है समझ लिया वो है वो बता सकते हैं लेकिन अनुभव वो भी नहीं कर सकते कि मैंने ऐसा ऐसा किया है तो ये जो सारी व्यवस्था है आत्मा निराकार है ये साकार है आपस में जो संबंध होता है आत्मा खुद नहीं कर सकता है उसकी सामर्थ्य ही नहीं है उसको पता ही नहीं है हमें कह दिया जाता है कि भाई मन को हम चलाते हैं मन को ये करते हैं तो बोल देते हैं कि मन को चलाते हैं मेरे छोटा बच्चा जिसने मन का नाम भी नहीं सुना है वो भी चलाता है नहीं चलाता है वो भी देखता है सुनता है समझता है कैसे कर लेता है उसको तो मन का नाम भी नहीं पता किसी चीज को हम चलाते हैं तो पता तो होना चाहिए कि ये मन है अभी अपने को पता है किसी को कि भाई मन ये है और मैं इसको ऐसे चला रहा हूं किसी को पता है किसी ने अनुभव किया है सुना ही तो है केवल तो ये योग दर्शन व्यास भाष्य में ये बात आती है कि ये इंद्रियां सन्निधि मात्र से उपकार करती हैं इसलिए हम निराकार हैं ये साकार है तो भी इनकी क्रियाएं चलती रहती है तो ले लेता हूं एक दो प्रश्न संध्या करते समय निद्रा बहुत आती है क्या बाह्य प्राणायाम के साथ संध्या के मंत्र बोल सकते हैं निद्रा दूर करने के उपाय बताएं मैं दोनों समय बाह्य प्राणायाम के साथ साथ संध्या करता हूं कोई हानि तो नहीं है अगर आपके इस उपाय के लिए है तो ठीक है अच्छा है आप बाह्य प्राणायाम भी कर रहे हैं और संध्या भी कर रहे हैं लेकिन ये उससे अच्छा नहीं है ये हम केवल संध्या करें दो चीजें आप साथ में कर रहे हैं नींद आने की अपेक्षा यह अच्छा है अब करते हुए भी मित्रा कर सकते हैं वही बात है कि जो पीछे में दे रहा था उदाहरण कि वो कहें आप खोल करके और चलते फिरते तो ध्यान हो जाता है बैठ के नहीं होता है उसी तरह की बात है इससे वो अपने को जागरूक रख पाते हैं आप कर लीजिए लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आगे चल करके मैं बिना नींद के हो सकू और बिना बाह्य प्राणायाम के भी जागरूक रह सकू बाह्य प्राणायाम जब करना है तब तो करना है लेकिन पूरे संध्या के समय प्राणायाम करते रहे ऐसा नहीं वो ठीक नहीं है और निद्रा दूर करने के उपाय निद्रा के कारणों को बहुत सारे कारण होते हैं अगर आप थके हुए हैं तो उस समय मत कीजिए उपासना विश्राम करके कीजिए थोड़ा एक झप्ती लेके कीजिए सो सो करके कीजिए अधिक खाना खा रखा है वो कम कीजिए रोग है तो उसका उपाय कीजिए नींद आपकी पूरी नहीं हुई है रात को दिन में तो उसको पूरा कीजिए अरुचि है तो रुचि को रुचि पैदा कीजिए बहुत सारे कारण होते हैं नींद आने के उनको दूर करके कर सकते हैं आगे ऋषि उद्यान पुष्कर मार्ग व परोपकारिणी सभा केसरगंज अजमेर दोनों अलग हैं यदि अलग है तो शिविरार्थियों को केसरगंज अजमेर दिखाने की व्यवस्था की जाए तो ये जो ऋषि उद्यान है ये परोपकारिणी सभा के अंतर्गत है ये भी परोपकारिणी सभा का एक भाग है लेकिन परोपकारिणी सभा का कार्यालय ऑफिस वो शहर के अंदर है वहाँ भी और दूसरी व्यवस्थाएं है सब पुस्तकालय है वैदिक है कर्मचारी वहां रहते हैं लेखा जोखा वहां पर होता है बिक्री विभाग वहां पर है इत्यादि वो सारी गतिविधियां वहां पर है तो कार्यालय की दृष्टि से तो वो अलग है लेकिन ये उसी का भाग है इसका स्वामित्व तो परोपकारिणी सभा का ही है और जो शिवरात्रि आप में से भ्रमण के लिए जाएंगे उन्नीस तारीख को दोपहर के बाद में तो वहां परोपकारिणी सभा भी आपको दिखाएंगे लेकिन वो बाहर बाहर से दिखाएंगे क्योंकि उस दिन रविवार है वो तो बंद रहता है लेकिन बाहर से आपको देखने को मिल जाएगा तो ये तो आपके ये प्रश्न हुए थोड़ी सी बात में और छोटे मोटे आपके व्यवहारिक कुछ चीजें हैं वो ले लेता हूं